संक्षिप्त महाभारत मौसल पर्व यदुवंशियों का जी कहते हैं जन्मेजय द्वारिका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थी कि सफेद वाली एक काले रंग की स्त्री हुई आई है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गृह आकर विष्णु और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं अत्यंत भयानक उनके आभूषण, राक्षसियों का विचार किया फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ घोड़े और हाथियों पर सवार हो नगर से बाहर निकला इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए योगवेद्ता उद्धव जी ने जब यह सुना कि वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सब से विदा लेकर चले गए जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान को यदवंशियों के विनाश की बात मालूम थी इसीलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्यकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, अपने को छत्री मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे किसी दशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते साप्तिकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया यह सुनकर युद्धभूमि में बैठ गए थे उस अवस्था में तू ने वीर कहलाकर भी उनकी निशंसतापूर्ण हत्या कैसे की उसकी बात सुनकर सात्विकी के क्रोध का ठिकाना न रहा वे खड़े होकर बोले मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों धृष्ट और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा जो कहकर सातके श्री कृष्ण के पास से झपट आगे बढ़े और तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत की घाट उतारने लगे यदि भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एक मत होकर घेर लिया उन्हें क्रोध में भर कर ऊपर धाव, धावा करते हुए देख रुक्मी नंदन प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्यकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर कर भोज वंशी वीरों से लोहा लेने लगे वह सातकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए अपने भुजाओं के बल से क्षोभित होने वाले ये दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए अपने पुत्र और सात्विकी को मारा गया देख भगवान श्रीकृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुठ्ठी एरका उखाड़ ली उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भय कर लोहे का मूसल बन गई फिर तो जो जो सामने पड़े उन सब को वे उसी काल से मौत के घाट उतारने लगे। उस विष्णु वंश के वीर उस हंगामे में एक दूसरे को मूसलों की मार से धरासाई करने लगे उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर ईरका नामक घास लेता उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी यह सब ब्राह्मणों के के का का प्रभाव था था। कि तिनका भी के रूप में हो जाता जाता प्रहार किया वह अभेद्य वस्तु का भेदन कर डालता था उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे मतवाले वाले यदवंशी आपस में ही लड़कर धराशायी होने लगे कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग कर रहे थे फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था श्री कृष्ण के देखते देखते साम्ब, चारुदेशन, अनिरुद्ध और गृत्यु हो गई फिर तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला यद एक महातेजस्वी बभ्रू और दारूक उनके पास जाकर बोले भगवान अब सबका विनाश हो गया इसमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए चलिए हम तीनों उधर ही चले जिधर बलराम जी गए हैं